स्थिति प्रकरण, करण जगत संकल्प से कल्पित है इस अर्थ में दृष्टांत भूत खोत्त राजा के उपाख्यान के तात्पर्य का विस्तार पूर्वक वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी वहा जम्बूद्वीप में अर्धरात्रि के समय कदम्ब वृक्ष की चोटी पर कदम्ब के शीरो की तरह बैठे हुए पवित्र अंत करण वाले पिता से पुत्र ने पूछा हे तात खुत नाम से प्रख्यात उत्तम आकृति वाला कौन सा वह राजा है आपने मुझसे यह क्या कहा इसे आप यथार्थ रूप से कहिए कहाँ भविष्य में नगर का निर्माण और कहा वर्तमान काल में उसकी गम्यता इन दोनों अर्थों के विरुद्ध होने के कारण आपका वचन मेरे मोह मोह के लिए हो रहा है दासूर ने कहा हे पुत्र सुनो यथार्थ यह मैं तुमसे कहता हूँ जिससे तुम इस संसार चक्र के तत्व को जान जाओगे परमार्थ सत्ता शून्य ज्ञान से उत्पन्न अतएव मायामय विस्तृत इस संसार की इस स्थिति का मैंने इस प्रकार परोक्ष रूप से वर्णन किया है परमाकाश से उत्पन्न हुआ संकल्प खोत कहा जाता है वह अपने संकल्प से उत्पन्न प्रवृत्ति की वासना के प्रादुर्भाव से ही उत्पन्न होता है और निवृत्ति वासना की दृढ़ता से स्वयं विलीन हो जाता है यह विशाल सारा जगत उसका परिणाम है क्योंकि संकल्प के उत्पन्न होने पर उत्पन्न होता है और संकल्प के नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है जैसे लोग शाखाओं को वृक्षों के अवयव मानते हैं जैसे शिखरों को पर्वतों के अवयव मानते हैं, वैसे ही ब्रह्मा विष्णु इंद्र रुद्र आदि को संकल्प के ही अवयव जानते हैं। तीनों कालों में जगत के अभाव से युक्त ब्रह्म में उसने इस त्रिजगत रूपी घर को बना रखा है अचेतन संकल्प में जगन निर्माण शक्ति कहाँ से आई ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि अधिष्ठान भूत चैतन्य के अनुग्रह से उसने चेतन बिर के स्वरूप को प्राप्त कर जगत रूपी नगर को बनाया है जिस जगत रूप नगर में सूर्य आदि के प्रकाश से युक्त चौदह लोक है जहाँ पर वन उपवनों की मालाओं मालाओं से युक्त उद्यान परम्पराए हैं, जहाँ पर सह्य मंदर मेरु क्रीड़ा शैल है जहाँ पर अग्नि के समान प्रकाशमान शीतल उष्ण कांति वाले चंद्रमा सूर्य रूपी दीपक है जहाँ पर सूर्य की किरणों से चमकती हुई चंचल तरंग ही बड़ी बड़ी मुक्ता है जहाँ पर ओस की सुंदर मोतियों की माला रूप चंचल नदिया बहती है जहाँ पर ईख के रस दूध आदि रूप जल वाले मणि रत्न रूपी भसीडे के अंकुरों से युक्त बड़बानल रूपी कमलों से भरे हुए सात महासागर ही सात बाबड़िया है नीचे पृथ्वी पर तथा ऊपर आकाश में पुण्य और पाप ही जिनकी धन संपत्ति है उन कर्मों और उपासना में अधिकारी श्रेष्ठ पुरुषों देवताओं और मल्च देश में रहने वाले कर्माधिकार से रहित पुरुषों के क्रय विक्रय जिस पूर्व में होते है पूर्वोक्त इसी जगत जगद्रूपी नगर में संकल्प रूपी राजा ने अपनी क्रीडा के लिए भांति भांति के देव नर तीर्यगा के देह रूपी मध्य ग्रूह बनाए हैं कुछ देव नाम वालों को ऊपर ही रखा है नर नाग आदि कुछ को नीचे ही रखा उसने प्राणों के प्रवाह से चल रहे मांस रूपी मिट्टी के बने हुए सफेद अस्थि रूपी लकड़ी वाले तेल उपटन आदि से चिकने और निर्मल विविध प्रकार के जीव बनाए हैं कोई चिरकाल में नष्ट होते है कोई शीघ्र नष्ट होने वाले किन्ही की केश रूपी तृणों की वृद्धि से अच्छादन शोभा बनाई गई है कान आख नासिका आदि नौ द्वारों से युक्त है निरंतर बह रहे प्राण वायु से वे उष्ण और शीतल है कान नासिका मुख तालु आदि बहुत सी खिड़कियों से वे युक्त हैं। भुजा और अभुजा आदि अंग रूपी सड़कों से वे व्याप्त है और पांच इंद्रिया ही उनमे कुत्सित पांच दीपक है महामते उन देह रूपी मध्य में संकल्पने माया से अहंकार रूपी महायक्षों की रचना रच रखी है वे परमात्मा के दर्शन से भयभीत होते हैं। तात्पर्य यह है कि परमात्मा के दर्शन से हृदय ग्रंथि रूप अहंकार का विनाश सुना जाता है अतएव वे परमात्मा के दर्शन से डरते हैं। देहरूपी मध्य ग्रहों के अंदर अहंकार रूपी महायक्ष जो की माया से उत्पन्न हुए है उनके साथ वह सदा खूब क्रीड़ा करता है जैसे कोटिले में बिल्ली रहती है जैसे धोकनी में सांप रहता है और जैसे बांस में मोती रहता है वैसे ही शरीर में अहंकार भी है जैसे सागर में तरंग क्षण भर में उदित होती है और क्षण भर में विलीन हो जाती है वैसे ही देह रूपी घर में संकल्प की वृत्तियां क्षण भर में दीपक के समान उदित होती है और क्षण भर में नष्ट हो जाती है जब वह संकल्पित वस्तु को क्षण भर में ही देखने लगता है तब जिसका निर्माण आगे होने वाला हो ऐसे नगर को प्राप्त होता है अनेक करोड़ों जन्मो में दुख का अनुभव करके भाग्यवश निर्वेद को प्राप्त होकर शास्त्र आचार्य और समाधि के अभ्यास से आत्म तत्व का साक्षात्कार होने पर संकल्प के अभाव मात्र से वह शीघ्र नष्ट हो जाता है संकल्प की वासना क्षय प्रवृत्त शून्य भाव से जो अभी निष्पत्ति है वह परम कल्याण के लिए होती है बालक के द्वारा कल्पित यक्ष के समान संकल्प मात्र स्वरूप वह स्वयं अनंत आत्म दुखों के लिए उत्पन्न होता है आनंद के लिए कभी उत्पन्न नहीं होता जैसे घन अंधकार अपनी सत्ता से अंधत्व का विस्तार करता है और अपनी असत्ता से उसका विनाश करता है वैसे ही संकल्प अपनी सत्ता से ही विशाल जगत दुख का विस्तार करता है और अपनी असत्ता से उसका विनाश करता है काष्ट के बीच में जिसके अंडकोश दब गए उस कील उखाड़ने वाले बंदर के समान दुख देने वाली अपनी करणी से ही वह रोता है जैसे गदहा अकस्मात गिरे हुए शहद की बुंदों का स्वाद लेता है वैसे ही आनंद लेश का संकल्प करने वाला वह मारे हर्ष के ऊंची गर्दन करके स्थित रहता है गदहा इस दृष्टांत से यह सूचित किया है कि जैसे गधह गधहे के लिए शहद चाटना अत्यंत दुर्लभ है वैसे ही उसके लिए विषय सुख भी अत्यंत दुर्लभ है मोक्ष सुख की तो कौन कहे बालक के समान संकल्प से ही वह स्वयं एक क्षण में विरक्त होता है क्षण क्षण क्षण भर भर भर में, भर में में स्वयं को को प्राप्त होता को प्राप्त होता होता है, है। और विकार हे पुत्र, बुद्धि इस संकल्प को सब बाह्य वस्तुओं से लौटाकर समाधि के अभ्यास से और तत्व ज्ञान के तत्व ज्ञान से निर्वासनिक बनाकर प्रत्यगभूत ब्रह्म का अवलंबन कर जिस प्रकार विश्रांत हो वैसा तुम करो उस संकल्पात्मक मन के सत्व रज और तम नामक उत्तम मध्यम और अधम तीन शरीर इस जगत स्थिति के कारण है तमो रूप संकल्प प्राकृतिक से नरकों में प्रसिद्ध परम दीनता को प्राप्त होकर क्रूम कीट योनि में प्राप्त होता है यहाँ पर क्रूम कीट का ग्रहण स्थावर योनियों का भी उपलक्ष्य है सत्व रूप संकल्प धर्म और ज्ञान में पारायण होकर स्वराज्य को प्राप्त होता है जिसमें मोक्ष संत है रजो रूप संकल्प मनुष्य रूप जन्म से मनुष्योचित व्यवहार वाला होता है वह संसार में पुत्र स्त्री आदि से अनुरंजित होकर रहता है हे महामते तीन प्रकार के इस स्वरूप को त्याग कर संकल्प अत्यंतिक छेदक छेद होने पर मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त होता है पुत्र सब बाह्य दृष्टियों का त्याग करके मन से मन को मन का नियमन करके तुम बाह्य और अभ्यंतर पदार्थों के साथ संकल्पों का विनाश करो यदि हजारों वर्षों तक तुम घोर तपस्या करो यदि अपने शरीर को शिला पर पटक कर चूर चूर कर डालो यदि अग्नि में प्रवेश करो अथवा बड़बानल में प्रवेश करो गड्ढे में गिरो यदि यदि खडगधारा के वेग में प्रवेश करो यदि साक्षात शिवजी तुम्हें उपदेश देने वाले हो अथवा साक्षात विष्णु उपदेशक या भगवान ब्रह्मा उपदेश उपदेशक हो या हो अथवा अत्यंत दयालु श्री दत्तात्रेय उपदेशक हो चाहे तुम पाताल में रहो चाहे पृथ्वी पर रहो चाहे स्वर्ग में ही क्यों न रहो तुम्हारे लिए संकल्प की शांति के सिवा दूसरा उपाय नहीं है बाद रहित अभिकारी परम पवित्र सुख रूप संकल्प की निवृत्ति के लिए साधन चतुष्टय संपत्ति श्रवण मनन तथा निदिध्यासन रूप परम यत्न पौरुष से करो हे निष्पाप संपूर्ण पदार्थ संकल्प रूपी सूत्र में गुथे गुंथे हुए हैं। संकल्प रूपी सूत्र के टूटने पर छिन्न भिन्न हुए पदार्थ न मालूम कहा चले जाते हैं भाव यह है कि आरोपित पदार्थों की अधिष्ठान में प्रती होती है उनके गमन की प्रसिद्धि नहीं है सत, सब विकल्प संकल्प से ही पदार्थों के साथ उत्पन्न हुए हैं, वे संकल्प का ही सद सद्रूप से विकल्प करने के लिए समर्थ नहीं है परमार्थ सत्य संकल्प ब्रह्म का वे स्पर्श भी नहीं कर सकते इसमें कहना ही क्या है कार्य जहाँ पर अपने से संबंध रखने वाले आंतर कारण में भी कुंठित होते हैं, वहाँ पर असंग परमात्मा में तो उनके कुंठी भाव का क्या कहना है जिस जिसका जैसा संकल्प किया जाता है वह क्षण भर में वैसा हो जाता है इसीलिए हे तत्पज्ञ तुम कभी भी किसी भी वस्तु का संकल्प मत करो संकल्प से रहित तो हुए तुम जो व्यवहार जैसे प्राप्त हो वैसे उसमें तत्पर होवो हो, हो संकल्प का क्षय होने पर चित्त यानी जीव चैत्य की यानी ब्रह्म की ओर आकृष्ट हो जाता है सत्य एक एकत्व स्वभाव ब्रह्म असत्य मायावश देवता मनुष्य तीर्यगा चौरासी लाख योनियों द्वारा तत्त प्राणियों के रूप से उत्पन्न होकर व्यर्थ ही जगत दुख का अनुभव करता है यह उसके स्वरूपानुरूप नहीं है, है निष्पाप नाना योमियों में जन्म के लिए दुखार्थ पुनः पुनः उस मरण से तुम्हें क्या लाभ है जो दुख के लिए नहीं होता विद्वान लोक उसी का आश्रय ले लेते हैं अन्य का नहीं लेते हैं सुषुप्त चित्त वृत्ति वाले होकर तत्वज्ञता को प्राप्त करके छेद पूर्वक संपूर्ण विकल्पों को दूर कर जो अद्वितीय मोक्ष नामक पद है उसे निरतिशयानंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करो तिरपनवा सर्ग समाप्त प्रकरण संकल्प की जैसे उत्पत्ति होती है जैसे उसका स्वरूप है जैसे वह घनता को प्राप्त होता है और जिस उपाय से उसका उच्छेद होता है इन सब का वर्णन पुत्र ने कहा हे तात यह संकल्प कैसा है हे प्रभो यह कैसे उत्पन्न होता है कैसे वृद्धि को प्राप्त होता है और कैसे नष्ट होता है ने कहा, हे पुत्र, अनंत सत्ता सामान्य आत्म तत्व रूप चित्त की जो विषयों विषयोन्मुखता है उसी को संकल्प रूपी वृक्ष का अंकुर कहते हैं। सूक्ष्म रूप से अस्तित्व को प्राप्त हुआ वह संकल्प ही मेघ की नाई चित्ताकाश को चारों ओर से व्याप्त करके अधिष्ठान चैतन्य की चित्त स्वभावता के तिरधान द्वारा जड़ प्रपंचाकार की प्राप्ति के लिए धीरे धीरे घनता को प्राप्त होता है विषयों की अपने से अतिरिक्त की तरह भावना करता हुआ चेतन जैसे बीज अंकुरता को प्राप्त होता है वैसे ही संकल्प रूपता को प्राप्त होता है संकल्प के संकल्प स्वयं ही पैदा होता है संकल्प से संकल्प स्वयं ही पैदा होता है और स्वयं ही दुख के लिए वृद्धि को प्राप्त होता है उसकी वृद्धि सुख के लिए नहीं होती जैसे समुद्र एकमात्र जल रूप से जल रूप है वैसे ही सारा संसार संकल्प मात्र ही है संकल्प को छोड़कर दूसरी वस्तु संसार दुख नहीं है अर्थात संकल्प ही संसार रूप दुख है काकतालीय न्याय से यह संसार मिथ्या ही उत्पन्न हुआ है विवर्तवाद के आश्रय से उक्त दोष का परिहार करना चाहिए इस आशय से कहते हैं, मृगजल और द्विचंद्रत्व के समान वह असत्य ही वृद्धि को प्राप्त होता है जिस पुरुष ने मातुलिंग का फल फल विशेष जो नेत्र के पित्त को बढ़ाता हुआ शुक्ल वस्तु में पीत भ्रम उत्पन्न करता है निगल लिया, यानी जिस पुरुष ने मातुलिंग का फल निगल लिया उसे जैसे सर्वत्र कनक प्रती होती है वैसे ही असत्य असत्य यह संकल्प तुम्हारे हृदय में स्वयं ही प्राप्त होता है असत्य ही तुम उत्पन्न हुए हो और असत्य ही स्थित हो मेरे इस उपदेश रूप शास्त्र के ज्ञात होने पर असत्य का विलय हो जाता है यह जो वेदांतों में प्रसिद्ध पुराणात्मा है वह मैं ही हूँ मेरे ये सुख दुखमय जन्मादि विकार मिथ्या ही है इस प्रकार की आस्था ज्ञान अवश्य नहीं होती इससे इसी से तुम्हें अंतकरण में संताप होता है इस जन्म के संबंधी तुम कभी न होते हुए भी भ्रांति से उत्पन्न हुए हो तो विवेक पूर्णता रूप आत्म तत्व के स्पूर्ण से जन्म कहा संकल्प वशु तुम व्यर्थ मूड हुए हो संकल्प का संकल्प मत करो पहले अनुभूत सुख दुखादि भाव का वर्तमान स्थिति में स्मरण मत करो पूर्व भाव का स्मरण करने पर उनके ग्रहण और त्याग के लिए संकल्प का उदय होगा हो ही केवल वर्तमान स्थिति में पूर्वानुभूत सुख दुखादि भावों की अस्मरण रूपी भावना से ही भव्य पुरुष भूति के लिए उन्मुख होता है संकल्प के विनाश में यत्न करने से मनुष्य विविध भयों को प्राप्त नहीं होता एकमात्र भावना के अभाव से संकल्प अपने आप क्षीण हो जाता है शीर्ष आदि फूलों को और कोमल पल्लवों को मसलने में थोड़ा बहुत प्रयत्न हो सकता है किन्तु भावना न करने मात्र से सिद्ध होने वाले संकल्प नाश में उसकी भी संभावना नहीं है हे पुत्र फूल को मसलने के लिए हाथ की चेष्टा रूप यत्न का उपयोग होता है लेकिन इस संकल्प विनाश में उतने भी यत्न का उपयोग नहीं है जिस पुरुष को संकल्प का विनाश करना हो वह भावना के अस्मरण से आधे पलक में ही अनायास उसका विनाश कर डालता है निरंतर अपनी पूर्णानंदात्मता के चिंतन मात्र से प्राप्त हुई स्वात्मा को प्राप्त होने पर जो वस्तु असाध्य है है। वह भी साध्य हो जाती स्वरूप स्थिति स्वतः सिद्ध है कभी नष्ट नहीं होती इस आशय से उसे असाध्य कहा और वह उत्पन्न होती है इस आशय से उसे साध्य कहा भावों की निवृत्ति दो प्रकार की है दूसरे द्वारा अपहृत होने पर अथवा नाश से दूसरे जन्म की प्राप्ति होने पर हे पुत्र तुम्हारा आत्मा अन्य से अपरुत होता, अपरुत होता हुआ किसका होगा क्योंकि अद्वितीय आत्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु प्रसिद्ध नहीं है अथवा नष्ट होता हुआ वह भला क्या वस्तु होगा घट तो नष्ट होता हुआ कपाल बनता है पर आत्मा क्या होगा जो होगा वह नष्ट हुए आत्मा से देखा ही नहीं जा सकता आत्मा से अन्य कोई दृष्टा है ही नहीं इसीलिए निस्साक्षिक आत्मनाश सिद्ध हो ही नहीं सकता इसीलिए आत्मरूप मोक्ष स्वतः सिद्ध है न कि असत ही उत्पन्न होता है हे मननशील पुत्र संकल्प से ही संकल्प का और मन से ही अपने मन का उच्छेद करो यानी असंकल्पन के संकल्प से ही सब पदार्थों के संकल्प का और आत्म मन रूप मन से ही अपने मन का उच्छेद हो जाओ ऐसा करने में कौन सी कठिनाई है हे महामति संकल्प के शांत होने पर यह सारा संसार दुख जड़ के जड़ से उपशांत शांत हो जाता है भाव यह पूर्वोक्त दो उपायों से संकल्प के मूलतः उपशांत होने पर दुख भी मूलतः उपशांत हो जाता है संकल्प ही मन जीव चित्त तथा वासना सहित बुद्धि है इनका नाम से ही भेद है हे अर्थवेताओं में श्रेष्ठ अर्थतः इनमें भेद नहीं है संकल्प के सिवा यहाँ कहीं पर कुछ भी नहीं है इसीलिए हृदय के संकल्प को ही तुम दूर करो व्यर्थ अन्य का शोक क्यों करते हो जैसे ही यह आकाश शून्य है वैसे ही यह जगत भी शून्य है क्योंकि असन्मय विकल्प से उत्पन्न हुए ये दोनों विस्तृत हैं। भाव्य है कि मरुमरी मरुमरी चिका का नाश होने पर भी मरुभूमि जैसे शून्य नहीं नहीं कही जाती वैसे ही जीव जगत रूप दृश्य का बाध होने पर भी द्रुगरूप यानी दृष्टा आत्मा शून्य नहीं कहा जा, जा सकता मरुमरीचिका और जगत ये दोनों समान ही है यह सारा जगत असत ही है क्योंकि असत संकल्प से ही इसका निर्माण हुआ है इसीलिए भावना कहाँ पर रहेगी भाव यह है कि बाधित पदार्थ में भावना का अवतरण ही नहीं हो सकता इसलिए भावना कहाँ पर रहेगी भावना के नाश से सिद्धि प्राप्त होती है तदनंतर प्राप्तव्य कुछ वस्तु अवशिष्ट नहीं रहती है इसलिए अभ्यास दृश्य के अनादर से इस समस्त जगत को असत समझना चाहिए पुरुष दृश्य के अनादर से देह में आत्मत्व को अनुसंधान वश होने वाले सुख दुखों से लिप्त नहीं होता देह संबंधी पुत्र मित्र आदि भी अवास्तविक है यह जानकर उनमें स्नेह से आदर नहीं होता है आदर का अभाव होने पर हर्ष क्रोध तथा जन्म मरणम, मरण आदि नहीं होते हैं। इसीलिए सुख दुख आदि की भ्रांतियों से युक्त यह सब असत ही है मन ही चित्त के प्रतिबिंब से जीव होकर मनोरथ से कल्पित नगर रूपी भूत भविष्य और वर्तमान जगत की रचना करता हुआ वृद्धि करता हुआ और विनाश करता हुआ खूब सूरित होता है लोक में मन विषयों के संबंध से तत्त्व तत विषय वासनाओं से आवृत और अधिष्ठान रूप चित्त के संबंध में संबंध से स्पूर्ण शक्ति वाला होकर स्थित है इसीलिए मलिन और चंचल होकर अपनी इच्छा से पूर्वोक्त रचना आदि की व्यवस्था करता है हृदय रूपी वन का बंदर जीव अपने स्वभाव के अनुरूप लीला करता है बड़े आकार को प्राप्त कर क्षण मात्र में छोटा बन जाता है संकल्प रूपी जल का नियंत्रण किसी से नहीं किया जा सकता विषयों के थोड़े दर्शन से उदबुद्ध हुई वे बढ़ती हैं और विषयों के दर्शन और स्मरण का त्याग होने पर अपने परिवार के साथ रास को प्राप्त होती है जैसे अग्नि की चिंगारी केवल एक तृण से प्रदीप्त हो उठती है वैसे ही संकल्प तृण अल्प विषय से भी प्रदीप्त होते है जैसे बिजली की अग्नियों का आकार गुप्त रहता है कभी चमक वे क्षण भर में नष्ट हो जाता है आदि में चोर की भ्रांति उनसे उनसे होती है मेघ स्थित जल में उनकी स्थिति रहती है वैसे ही संकल्पों का भी आकार गुप्त रहता है वे प्रदीप्त होकर क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं खम्बे आदि में चोर आ, सब भ्रांति के हेतु है और जड़ विषयों में उनका निवास है हे पुत्र जो भी वस्तु असन्मय मिथ्या है उसी का ज्ञान से शीघ्र निवारण किया जा सकता है इसमें कुछ भी संदेह नहीं है असत वस्तु कभी सद नहीं हो सकती है यदि संकल्प पर परमार्थभूत हो होता तो वह स्वतः स्वतः ही अनिवार्य हो जाता किंतु यह असन्मय ही है इसीलिए इसका सुखपूर्वक निवारण किया जा सकता है, है साधो यदि संसार रूपी मल कोयले की काली के समान सत्य हो तो इसको धोने के लिए कौन दुर्बुद्धि प्रवृत्त होगा किंतु यह चावलों में छिलकों की नाई स्थित है इसलिए इसका पौरुष प्रयत्न से विनाश हो जाता है हे पुत्र प्राप्त हुआ अनाधिभूत भी यह संसार मल तत्व ज्ञानी के लिए तो अनायास ही उच्छेद रूप से विस्तृत है क्योंकि अनादि अज्ञान से उत्पन्न अति विस्तृत भी रजत स्वप्न आदि की भ्रांति का ज्ञान मात्र से उच्छेद दे दिखाई देता है यह तात्पर्य है जैसे पुरुष प्रयत्न से धान का छिलका नष्ट हो जाता है और जैसे तांबे की कालिमा नष्ट हो जाती है वैसे ही प्रयत्न से पुरुष के असंभावना विपरीत भावना आदि रूप मल अवश्य नष्ट हो जाते हैं इसमें संदेह नहीं है इसीलिए तुम उसके लिए प्रयत्न करो असत्य विकल्पों से युक्त मिथ्या संसार को इतने समय तक जो तुमने नहीं जीता यह उपाय न जानने के कारण ही हुआ तनिक भी उपाय के परिज्ञान से यह शीघ्र लय को प्राप्त होता है भला बतलाइए तो सही असत वस्तु कहीं चिरकाल तक रहती है विचार से संसार स्व स्वनिष्ठ बाध को ऐसे प्राप्त होता है जैसे कि दीपक का प्रकाश होने पर अंधकार वश, दर्शन वा, दर्शन शक्ति वाले की अंधता निवृत्त हो जाती है और जैसे भली भांति देखने से का द्विचंद्रता की निवृत्ति हो जाती है हे पुत्र यह संसार न तो तुम्हारा संबंधी है और न इसके संबंधी तुम हो तुम यह मेरा संबंधी है है या मैं इसका संबंधी हूँ ऐसी भ्रांति का त्याग करो असत्य वस्तु को सत्य के तुल्य देखने पर इसकी भावना उचित नहीं है संसारी स्वभाव वाले मेरे ये महासमृियो समृद्धियों से दिव्यमान भोग विलास सत्य है ऐसा व्यर्थ भ्रम तुम्हारे अंदर ना हो तुम और वे फैले हुए विलास तथा और भी जन्म मरणादि रूप जो दृश्य है इन सब सबके रूप से आत्म तत्व तत्व ही विलसित हो रहा है दृश्य रूप कोई अतिरिक्त सत नहीं है चौवनवा सर्ग समाप्त स्थिति प्रकरण पचपनवा सर्ग पूजित श्री वशिष्ठ का दासूर के साथ वार्तालाप कदम्ब शोभा का दर्शन और प्रात काल गमन श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे रघुकुल रूपी आकाश के चंद्र श्री राम चंद्र जी रात्रि में उन दोनों के वार्तालाप को इस प्रकार सुनकर मैं वहां पर वृष्टि जल के वेश से मेक जैसे पर्वत की चोटी पर उतरा वहां पर मैंने जैसे तेज से अग्नि युक्त रहती है वैसे ही बड़ी भारी तपस्या से युक्त और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने में शुरबीर दासूर मुनि को देखा देह से निकल रहे तेज से उन्होंने सारी पृथ्वी को सुवर्णमय बना रखा था उस प्रदेश को वे ऐसे संतप्त कर रहे थे जैसे कि सूर्य भुवनों को प्रकाशित करता है मुझे आया हुआ देख कर दासूर ने आसन देकर अर्घ्य एवं फल पत्र पुष्प आदि से मेरी पूजा की तदनंतर उस दासुर रूपी सूर्य के साथ पहले से प्रस्तुत ब्रह्मचर्चा मैंने की जो उनके पुत्र को सम्यक बोध कराने वाली और संसार से उद्धार करने में समर्थ थी मैंने उस कदम्ब वृक्ष को देखा जिसके खोखले कलियों से व्याप्त थे और जो दासूर की इच्छा से किसी को व्याकुल न कर रहे मृगों के समूह से लताओ के मंडल से मंडित वन की नाई सेवित था वायु से उसके पल्लव रूपी ओट हिल रहे थे अतएव वह हंसने से खिला हुआ सा था शाखाओं की चोटियों पर बैठे हुए चंद्रमा के समान सुंदर भटके हुए चमर मृगों से सफेद सफेद मेघ खंडो से शरद काल के आकाश के समान वह आवृत्त था हिमकणों की पंक्ति रूपी मुक्तावली से वह अलंकृत था निर्मल फूलों के समूह से उसका सर्वांग भरा हुआ था अपने पराग रूपी चंदन के लेप से वह जड़ से लकेर चोटी तक लिप्त था और अपने पल्लवों के विस्तार से प्रचुर एवं लाल रंग के धोती दुपट्टा अंग रखा पगड़ी आदि से युक्त था मानव विवाह के लिए पुष्पों से पुष्पों के भार से भरे हुए लता रूपी अंगना से संयुक्त उसने नागरिक वेश से अपनी उपमा कर रखी थी मुनियों से बनाई हुई ब, ब, बनाई हुई हुई शलाकाओं शलाकाओ के आकार के तुल्य लता मंडपो से वह विभूषित था तथा महोत्सव के समय पताकाओं से सुशोभित नगर के समान वह मंजरियों से सुशोभित था मृगों के कुछलाने से उत्पन्न कंप से गिरी हुई पुष्प धुनियों से वह धूसरित तथा अथवा विस्तार के अधिक अधिक्य के समीपवर्ती वन, वन को उसने नीचा दिया नीचा दिखा दिया था अतः अतएव वह युद्ध के लिए उद्यत हुए बड़े श्रेष्ठ वृषभ के समान था फूलों से गिरी हुई पुष्प धूलियों से लाल हुए मयूरों से वह ऐसा प्रतीत होता था मानो पर्वतों ने संध्या कालीन के बच्चे से अपने केश धरोहर रूप से उसमें रख दिए पल्लव रूपी लाल हाथ वाले पुष्प रूपी हास से सुशोभित मकरंद रूपी मद से घूर्णमान केसर से पूर्ण अतएव पुलको की शोभा धारण करने वाले पुष्पो से अत्यंत निबिड़ और वनवायु से चंचल कुंडल रूपी निद्रालु नेत्र वाले स्तपक रूपी स्तनों का पल्लव रूपी करो से स्पर्श करने वाले पुष्पों की धूली राशि रूपी कुमकुम -कुम से रक्त वस्त, वस्त्र वाले लताओं से रचित वितान रूपी घरों के झरोको पर अनुराग रखने वाले चिकने रहे चिकने रहे पत्तों से भरी हुई पुष्पयुक्त लताओं के झूलों में कौतुक पूर्वक झूलने में विलासी पुरुष रूप उसने पैर से लेकर मस्तक तक सब अवयव फूल फल पक्षी आदि आभूषणों के आश्रय बना डाले थे वन देवी के पक्ष में पल्लवों की तरह लाल हाथ वाले फूल की तरह निर्मल हास से शोभित होने वाले मध के नशे से घूर्णमान केसर युक्त पुलक की कांति वाले फूलों से खूब भरे हुए वन की वायु से उल्लास युक्त कमल की तरह मुकुलित नेत्र वाले की की तरह स्तन करने वाले पुष्पों की परागरा परागराशी रूप अनुर से आरुण वस्त्र वाले लताओं से से निर्मित वितान रूपी घरों पर बैठने में अनुरक्त पत्तों से हरी भरी फूली हुई लताओं के झूलों में झूलने के लिए विलास युक्त कोकिल की सी मधुर ध्वनि से शोभित होने वाले वन देवियों के समूह ने उसके पैर से लेकर चोटी तक चारों ओर अपने अपने निवास बना रखे थे वसंत के पक्ष में पक्षोक्त कदम्ब पक्षोक्त विशेषण वाले वसंत ने सदा उसके सर्वांग में अपना आलय बना रखा था चमक रहे भवरों, चमक रहे भवरों के क्रम से लता और कदम्ब की मंजरियों में बैठने से क्या ये लता के नेत्र है अथवा कदम्ब के नेत्र है यो संदेहास्पद मंजरियों के जाल से वह युक्त था अथवा वन के भवरों के सदृश नेत्रो से क्या ये वनदेवियों के नेत्र है, है। यो हमें डालने वाली मंजरियों से वह युक्त था हिम कणों से जित जिनका रति श्रम हो गया था मध से अलसाए हुए पुष्पो की धूली से स्नेह हुए परस्पर खूब अलिंगित आलिंगित पुष्प गर्भ रूपी अंत में बैठे हुए प्रेमोचित कुछ शब्द कर रहे मत भवरों के अनेक जोड़ों से वह आवृत्त था उसने दिशाओं में नीली मक्खियों की सुंदर ध्वनियों से निवेदित हुए से वनोपान्त रूपी नगरी के मृग पक्षी आदि के शब्द रूपी घुम घुम को सुनने की इच्छा से मानो क्षण भर के लिए अपने कान ऊंचे कर रखे थे पल्लों में जो जो के तुल्य थे निद्रावश अथवा चपलता से रखे हुए दर्शनीय सीर वाले अतएव चंद्रमा की किरणों से आच्छादित वनादी रूप अवय समूह वाले भूमि को रात्रि के बीतने की प्रतीक्षा से देख रहे वन के पुत्र रूप एवं पत्तों के जालों के अंदर छिपे हुए और मुनि के प्रभाव से मूर्तिमान विनय की तरह स्थित बंदरों से उसके और शाखा थे। में सांस ले रहे पक्षी मुनि के प्रभाव से निश्चंक होकर सोने के कारण नहीं दिखाई देते थे पहले भवरों से परिवेष्टित दैव वश पकने के कारण नीचे गिरे हुए फलों में समीप में बैठे हुए मृगादि प्राणियों की अंग रखे की भांति चारों ओर से परिवेषित मंडलियों से भक्षण और मर्दन आदि की आशंका से भवर आदि वहां पर संदेह युक्त और भय से मुक्त थे तत्कालिक जप में रुद्राक्षमाला की तरह लटक रहे लता गुच्छो से उसने सारे वन को सुगंधित कर दिया था फूलों से आकाश को मानो मेगा चन, मेगा चन कर दिया था पल्लवों से सुशोभित घोसलों से उसका सारा भाग काला हो गया था और जड़ की भूमि पर धूली कदम्बो से उसकी फल राशिया मिश्रित थी बहुत क्या कहू उस वृक्ष में ऐसा एक भी पत्ता न था जिस पर कोई जीव न रहता हो और किसी के उपयोग में न आता हो उस वृक्ष राज के नीचे गिरे हुए प्रत्येक पत्ते पर मृग सोए थे प्रत्येक स्थान पर मृग आराम कर रहे थे और पेड़ में स्थित प्रत्येक पल्लव पर पक्षी बैठे थे इस प्रकार के गुणों से युक्त उस कदम्ब वृक्ष को दिव्य दृष्टि रात्रि महोत्सव के सदृश हो गई तदनंतर मनोहर कथाओं से जो विज्ञान रूपी आलोक से अधिक रमणीय थी दासूर के उस पुत्र को पुनः परम ज्ञान का बोध करा दिया हम दोनों की आपस की विविध कथाओं से वह रात्रि इस प्रकार मुहूर्त की भांति व्यतीत हुई जैसे कि प्रेम युक्त नायक नायिकाओं की परस्पर आ, परस्पर की विविध कथाओं से रात्रि मुहूर्त की भांति बीत जाती है प्रातः काल अप्सराओं के अंग भाग अंग भाग की तरह सुशोभित पुष्पशोभा के निबिड समूह की सदृश तारा मंडल के धीरे धीरे विलय होने पर कदम्ब वृक्ष के आकाश भाग तक पुत्र के साथ मुझे विदा करने के लिए आए हुए मुनि को उनके निवास स्थान के लिए लौटाकर आकाश गंगा गया वहां अपने अभिष्ट स्थान को पाकर और आकाश तल में जाकर और आकाश में प्रविष्ट होकर मैं सप्तर्षियों के मध्य में स्वस्थ की तरह स्थित हो गया हे रघुनंदन यह दासूर की आख्यायिका जो सत्यसी होती हुई भी जगत के प्रतिबिंब की तरह असन्मयी है मैंने आपसे कही हे श्री रामचंद्र जी जगत स्वरूप के निरूपण के सिलसिले में यह जगत दाशूर की आख्यायिका की तुल्य है यह मैंने बोध के लिए आपसे कहा इसीलिए ज्ञानी की दृष्टि से अवास्तविक अज्ञानी की दृष्टि से चाहे यह वास्तविक ही क्यों न हो इस जगत में अहम मम इत्यादि आस्था का त्याग करके दासूर से उपदिष्ट सिद्धांत के अनुसार उदार दृष्टि वाले आप सदा आत्मवान होइए। इसीलिए विकल्प उससे आश्रय रूप मन और उसके हेतुभूत अज्ञान को दूर करके आप निर्मलात्म तत्व का दर्शन कीजिए शीघ्र उस उत्तम पद को आप प्राप्त होंगे जिसकी प्राप्ति से तीनों भुवनों में आप पूज्य हो जाएंगे पचपनवा सर्ग समाप्त दासुरोख्यान समाप्त स्थिति प्रकरण छप्पनवासर्ग जड़ की सत्ता और असत्ता का तथा शुद्ध चेतन के कर्तृत्व अकर्तृत्व का विचार कर दृश्य में तादात्म्य रूप आस्था का सर्वथा निवारण श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी यह जड़ जगत नहीं है ऐसा निश्चय करके इसमें सब और से अहम मम इत्यादि तादात्म्य संसर्गा त्याग कीजिए जो वस्तु है ही नहीं उसके प्रति की पुरुषों की आस्था ही कैसी हो सकती है ये देहादि आपकी सत्ता के सत्ता से निरपेक्ष सत्ता को प्राप्त होकर स्थित है ऐसा यदि आप मानते है तो आप देहादी सत्ता से निरपेक्ष असंग उदासीन चिद्र में स्थित होइए आप निरपेक्ष देहादी में अध्यास द्वारा आत्मा को क्यों बांधते हैं? ऐसा करना तो आपके लिए उचित नहीं है यह जगत सदसत है ऐसा यदि आपका निश्चय है तो भी सत्ता और असत्ता के परस्पर होने के कारण अनियत स्वभाव वाले दृश्य में पूर्वोक्त अध्यास कैसे हो सकता है है श्री रामचंद्र जी यह जड़ जगत असत है ऐसा यदि आप मानते हैं तो आपका बंधन ही नहीं है केवल स्वच्छ आत्म तत्व ही इस प्रकार चारों ओर विस्तृत ज्ञात हो गया अतएव अन्य में रचना का अवकाश ही नहीं रहा यह जगत कर्ता से निर्मित नहीं है और अकर्ता से किए गए क्रम वाला भी नहीं है यह स्वयं ही कर्ता और अकर्ता रूपी पद को प्राप्त हुआ प्रतीत होता है यह जगत जाल करता रहित हो अथवा सकर्तुक हो आप इससे अनोन्यता ध्यास एकत्व को देखते हुए बुद्धि उपाधि परिच्छेद में स्तित न होइए। संपूर्ण इंद्रियों से विहीन आत्मा मेरू सूर्य कर्ता की तरह जगन मिथ्यात्म ज्ञान के लिए उपरुत होता है यानी लक्षण या करता माना जाता है इस तरह जब कर्तृत्व प्रतिपादक श्रुतियों का तत्व ज्ञात हो गया तब जगत कालीय के समान अकर्तृक ही है ऐसा मेरा विश्वास है काकतालीय न्याय से अनिर्वचनीय ही वह उत्पन्न हुआ है उसमें अहंतादी के अभिमान से पुनः पुनः स्मृति मूर्ख को ही होती है अन्य को नहीं होती यह जगत न तो कभी अत्यंत अभाव रूप शून्य स्वभाव था और न कभी प्रध्वंस प्रयुक्त शून्य स्वभाव था कारण कि शून्य वस्तु का दर्शन नहीं होता किंतु जगत सदा प्रवाह रूप से दिखाई देता है एवं ध्वस्त वस्तु की उत्पत्ति में विरोध होता है किंतु जगत पुनः पुनः उत्पन्न होता है इसीलिए यह जगत अत्यंत अभाव एवं प्रध्वंस अभाव रूप कभी नहीं था हे श्री रामचंद्र जी यह जगत न कभी नित्य सत्ता स्वभाव था और न क्षणिक सत्ता स्वभाव था क्योंकि प्रथम पक्ष यदि मानिए तो प्रत्येक क्षण में परिणाम होने से इसके क्षणित क्षणिकत्व का जो अनुभव होता है उसके साथ विरोध होगा दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं क्योंकि अनादि अनंत पूर्व और उत्तर काल में असत जगत के वर्तमान रूप से अभिमत क्षण में भी असत की सत्ता न होने के कारण असत्व का अनुमान होता है संपूर्ण इंद्रियों से रहित और आयास शून्य परमात्मा यदि इसका करता हो तो सदा इसकी रचना करता हुआ भी कभी खेद को प्राप्त नहीं होता इसी से भाव और अभाव अवस्थावादी यह प्रौढ़ मिथ्याउित हुई।, हुई भी इस प्रकार की स्थिर और दीर्घ दिखाई देती है असीम काल का मनुष्य देह की परमा, परमा सौ वर्ष कोई एक अंश है पूर्व और उत्तर काल में कभी न रहने के कारण अत्यंत केवल उतने ही काल के लिए मनुष्य देह देहात्मता आश्चर्य से युक्त वह संपूर्ण इंद्रियों से रहित आत्मा किस लिए उसका अनुसरण करता है उसका ऐसा करना सर्वथा अनुचित है जड़ और चेतन का अनोन्य जड़ और चेतन का अनौन संबंध कैसे हो सकता है जगत के पदार्थ यदि है, तो भी उनमें करना शोभा नहीं देता क्योंकि अस्थिर पदार्थ में आस्था कर रहे आपको दूध के फेन के सदृश अस्थिर पदार्थ का नाश होने पर वह आस्था दुख ही दे सकती है भाव्य है कि दुख के दूध की फेन में आस्था करने से उसका नाश होने पर यदि शोक उचित होता तो देहादि में आस्था करने से उनका नाश होने पर भी शोक उचित होता हे महाबाहो श्री रामचंद्र जी आत्मा की जगत स्वभावता यानी जन्म नाश आदि स्वभावता अनोन्य तादात्म्य संसर्गास रूप आस्था बंध नहीं है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है वह स्थिर और अस्थिर आत्मा और जगत का तादात्म्य अध्यास रूप आस्था का बंध फेन और पर्वत के तादात में तादात्म की तरह शोभित नहीं होता यद्यपि आत्मा सर्वकर्ता है तथापि वह अकर्ता के समान कुछ भी नहीं करता जैसे दीपक आलोक के प्रति उदासीन है वैसे ही आत्मा इस जगन निर्माण के प्रति उदासीन रहता है जैसे सूर्य सब प्राणियों के दिवस कृत्य का निर्वाह करता हुआ भी कुछ नहीं करता वैसे ही परमात्मा भी सबका निर्वाह करता हुआ भी कुछ नहीं करता <सी> जैसे सूर्य अपने पद में स्थित होकर चलता हुआ भी नहीं चलता वैसे ही अपने स्वरूप में स्थिर आत्मा चलता हुआ भी नहीं चलता जैसे अरुणा नदी का तीर जो स्वभावतः शीलाओं से विषम है और जिसका जल प्रवाह भी निम्न गतिशील है प्रवाह में विषमता पैदा नहीं करता किंतु उन दोनों की सन्निधि में उत्पन्न हुआ आवर्त आकस्मिक ही है वैसे ही चित और जड़ की सन्निधि में यह जगत भी अकस्मात ही उत्पन्न हुआ सा दिखाई देता है जगत निर्माण के विषय में कर्तुता का न, कर्तुता का भार किसी के सिर मढ़ा नहीं जा सकता यह भाव है। हैामचंद्र जी ऐसा यदि आपने कुशलता पूर्वक निश्चय कर लिया और प्रमाण से शुद्ध चित्त से विचार कर लिया तो हे साधो, आप पदार्थों के प्रति भावना करने के योग्य नहीं है भला बतलाइए तो सही आलात चक्र यानी जलती हुई लकड़ी को गोल घुमाने से दिखने वाला तेजोमय चक्र आलात चक्र में स्वप्न में और भ्रांति में भावना कैसे संभव है जैसे अकस्मात कहीं से आया हुआ अपरिचित प्राणी मैत्री का प्राप्त पात्र नहीं होता वैसे ही भ्रम से उत्पन्न हुआ वह जगत जाल भी आस्था का भजन नहीं है जैसे शीत से पीड़ित हुए आपको उष्णता की भ्रांति से प्रतित चंद्रमा में आस्था नहीं होती जैसे ताप से पीड़ित आपको भ्रांति शीतल प्रतित हो रहे सूर्य में आस्था नहीं होती और जैसे प्यास से आकुल आपको मृग जल में आस्था नहीं होती वैसे ही जगत स्थिति में भी आपको आस्था नहीं करनी चाहिए जैसे आप मनोरथ से कल्पित पुरुष को स्वप्न में देखे गए मनुष्य को और द्विचंद्रम को देखते हैं वैसे ही इन बाह्य दृश्य पदार्थो को भी देखिए स्त्री आदि वस्तुओं से सौंदर्य की चिंतनमयी आस्था का अपने अंदर अच्छी तरह परित्याग कर करतृत्व पद और इसकी इच्छा को निगल जो आप परिशिष्ट है वही आप है हे अनग। इस प्रकार के आप इस जगत में लीला से विहार कीजिए व्यवहार में उदासीनता से कर्ता रूप, सब पदार्थों के अंदर स्थित और सबसे अतीत आत्म रूप आपके संधान मात्र से इच्छा रहित यह नियति व्यवहार के आकार से प्रतीत होती है जैसे कि दीपक के सन्निधान मात्र से इच्छा रहित प्रभाव प्रकाशित होती है जैसे मेघों के सन्निधान मात्र से कूटज के फूल अपने आप उत्पन्न होते हैं, वैसे ही आत्मा की केवल संनिधि से तीनों जगत स्वयं उत्पन्न होते हैं। जैसे सब प्रकार की इच्छा से रहित सूर्य के आकाश में रहने पर सब लौकिक व्यवहार होते हैं, वैसे ही परमात्मा की सत्ता से सब व्यवहार होते हैं। जैसे रत्न को इच्छा नहीं रहती है कि मुझसे प्रकाश हो किंतु उसके रहने पर जैसे प्रकाश होता है वैसे ही इच्छा शून्य परमात्मा की एकमात्र सत्ता रूप से स्थित होने पर यह जगतों का समूह होता है इसीलिए आत्मा में कर्तुत्व और अकर्तृत्व भी स्थित है क्योंकि इच्छा रहित होने के कारण वह अकर्ता है और सन्निधि मात्र से करता है संपूर्ण इंद्रियों से अतीत होने के कारण कर्ता और भुगता नहीं है और इंद्रियों के अंतर्गत होने के कारण वही कर्ता और भोकता है हे पाप रहित श्री आत्मा में कर्तृत्व और अकर्तृत्व दोनों ही विद्यमान है जिससे आप अपना कल्याण देके उसका अवलंबन करके स्थिर हो मैं सब में स्थित और अकर्ता हूँ इस दृढ़ भावना द्वारा प्रवाह से प्राप्त हुए कार्यो को करता हुआ भी पुरुष पुण्य पाप से लिप्त नहीं होता चित्त की अप्रवृत्ति से जीव वैराग्य को प्राप्त होता है जिस पुरुष को मैं कुछ भी नहीं करता आ, कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा निश्चय है वह भोग समूह की कामना वाला होकर क्या कार्य करेगा अथवा क्या त्याग करेगा इसीलिए नित्य मैं अकरता हूँ इस प्रकार की दिप्त भावना से अमृत नामक वह परम समता ही अवशिष्ट रह जाती है यदि उस महाकर्तुता से मैं ही सब कुछ करता हूँ ऐसा यदि मानते हो तो उस स्थिति को भी वृद्ध लोग उत्तम स्थिति कहते हैं। इस समस्त जगत भ्रम को मैं नहीं करता हूँ ऐसा यदि मानते हो तो उस कल्प में अपने से अन्य का अत्यंत अभाव होने के कारण राग द्वेश का प्रसंग कहा है अन्य ने जो शरीर को जलाया और अन्य ने जो पालन किया वह भी हमारे द्वारा किया गया है अतः उसमें खेद और हर्ष का कौन प्रसंग है मेरे सुख और दुख का विस्तार करने वाले के नाश और अभ्युदय में मई ही करता हूँ ऐसा हृदय में निश्चय करके स्थित हुए पुरुष के सुख और दुख का कौन प्रसंग है इस आत्मकर्तृता कर्तृता इस आत्मकर्तृत्ता कर्तुता, द्वारा दुख और हर्ष के विलास के विलास अपने आप होने पर एकमात्र समता समता समता ही शेष रहती है। है, है। सब भूतों में में वही सत्य है। उक्त स्थित हुआ चित्त फिर तनिक भी जन्मभागी नहीं होता अथवा हे श्री रामचंद्र जी आत्मा की सर्व सर्वकर्तृता अकर्तृता इन सब का त्याग करके मन का विलय कर जो आप अवशिष्ट रहे वही आपका यथार्थ स्वरूप है आप स्थिर होइए। यह यानी इस देह में प्रसिद्ध मैं हूं। इसे मैं करता हूं और इसे नहीं करता इस प्रकार के भावों का अनुसंधान करने वाली दृष्टि संतोष के लिए नहीं होती पूर्वोक्त दृष्टि कालसूत्र नरक की राह है वही महाविचि नरक रूपी जाल है और असी पत्र असी पत्र परंपरा है जो कि देह में अहम ऐसी प्रतीति है उसका प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए यदि सर्वनाश भी उपस्थित होता हो तो भी भव्य पुरुषों को कुत्ते के मांस को ली हुई चांडालीन के समान उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए विशुद्ध विशुद्धात्मा दृष्टि के लिए पटल रूप नेत्र दोष की परंपरा के समान आवरण और विक्षेप में हेतुभूत उस दृष्टि के दूर से त्याग कर देने पर बादल रहित चांदनी के समान परम निर्मल आत्म दृष्टि उदित होती है हे श्री राम जी उदित हुई जिस दृष्टि से भवसागर पार किया किया जाता है मैं करता नहीं हूँ कर्तृता का प्रयोजक देहादि भी नहीं हूँ ऐसा अपने हृदय में स्पष्ट जानकर कर अथवा सबका कर्ता मैं हूँ सबका अधिष्ठान भूत ब्रह्मांड भी मैं हूँ यो निश्चय कर अथवा मैं यह प्रसिद्ध दृश्य रूप कुछ भी नहीं हूँ किंतु लोक प्रसिद्ध परिच्छिन जड़ दुख स्वभाव संसार से विलक्षण पूर्णानंद चिदात्मा मैं हूँ ऐसा निर्णय करके आप सर्वोत्तम अपने स्वरूप में स्थित होइए जिसमे की ब्रह्मवेद साधु पुरुष स्थित हुए हैं छप्पनवा वासर्ग समाप्त स्थिति प्रकरण वा सर्ग श्री रामचंद्र जी के प्रश्न का अनावसर वासना के त्याग का क्रम और एकमात्र वासना त्याग से प्रसिद्ध हुए लोगों की प्रशंसा श्री रामचंद्र जी ने कहा हे भगवान सदुक्तियों से सुंदर जो आपने पहले कहा यह वास्तव में ठीक है भूतों का निर्माण करने वाले परमात्मा अकर्ता हुए होते हुए भी करता है और अभोक्ता होते हुए भी भोक्ता है यद्यपि आपने परमात्मा की सर्वभता और अभोक्तृता नहीं कही तथापि अत कर्तृता और सर्व कर्तृता के समान मैंने उसे भी जान लिया सबके नियंत्र सर्व व्यापक चिन्ह मात्र निर्मल पद जैसे पृथ्वी में जरायूज उद्वीज आदि चार प्रकार के प्राणी शरीर रहते हैं वैसे ही सब भूत जिसमें निवास करते हैं और स्वयं जो सब भूतों का अंतर्यामी है हे प्रभो ऐसा ब्रह्म इस समय मेरे हृदयंगम हो गया है जैसे मेघों की मुसलाधार वृष्टि से पर्वत ग्रीष्म के संताप से रहित हो जाता है वैसे ही आपकी उक्तियों से मैं संताप रहित हो गया हूँ परमात्मा उदासीन और इच्छा रहित होने के कारण न भोग करता है और न सृष्टि करता है संपूर्ण लोकों का प्रश प्रशासन होने के कारण प्रकाश स्वरूप वह परमात्मा भोग करता और सृष्टि करता भी है किंतु हे ब्रह्म मेरे हृदय में यह निम्नलिखित महान संदेह है जैसे चंद्रमा अपनी किरणों से अंधकार को तहस नहस कर देते हैं, वैसे ही आप अपनी वाणी से इस संदेह को छिन्न भिन्न कर दीजिए आपके कथन अनुसार यह जगत सत्य है या असत्य है यह प्रसिद्ध समष्टि, समष्टि ही मैं हूँ या एकमात्र व्यष्टि देह मैं नहीं हूँ यह प्रपंच समष्टि दृष्टि से एक है या व्यष्टि दृष्टि से अनेक इत्यादि अनियत बहुत कल्पनाओं से भरा हुआ विरोध अद्वितीय स्वप्रकाश होने के कारण ही मोहन मोहांधकार शून्य निर्मल आत्मा में सूर्य में हिम के समान कैसे कैसे इस समय विद्यमान है यदि कहिए पहले माया शबल ब्रह्मा के अंदर यह विद्यमान था वही इस समय अभिव्यक्त हुआ है तो उस पर प्रश्न होता है कि वह पहले भी कैसा था क्योंकि उस समय भी उक्त विरोध समान ही है श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी सिद्धांत काल में यानी निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध में पाषाणाख्या आदि कहने के अवसर पर इस प्रश्न का स्थिर उत्तर मैं आपसे कहूंगा जिससे आप इसे तत्वतः जान जाएंगे हे श्री रामचंद्र जी मोक्षोपाय के उपदेश के सिद्धांत को यानी ब्रह्म रूप अखंडाकार बोध को प्राप्त किए बिना आप इन प्रश्नों के उत्तर सुनने के लिए पर्याप्त योग्य नहीं होंगे हे श्री रामचंद्र जी जैसे युवा पुरुष प्रेय, प्रेयसी के गीतों का पात्र होता है वैसे ही संपूर्ण कर्म फलों की अवधि रूप आत्मज्ञान वाला पुरुष इन प्रश्नों के उत्तर वाक्यों का भाजन होता है जैसे बालकों के विषय में प्रेम की कथाएं व्यर्थ होती है वैसे ही अल्प ज्ञान वाले पुरुषों के विषय में मोक्ष कथा निरर्थक है जैसे नारंगी सुपारी जम्बीर आदि वृक्षों के फल शरत काल में ही शोभा देते हैं, बसंत में शोभा नहीं देते हैं। वैसे ही किसी समय में ही पुरुष की कुछ बातें शोभित होती है यानी आपका यह प्रश्न अभी शोभित नहीं होता है जैसे निर्मल वस्त्र में रंग लगता है वैसे ही आत्म ज्ञानवृद्ध पुरुष में उदार विज्ञान कथाओं से युक्त उपदेश वाणिया सार्थक होती है श्री रामचंद्र जी इस प्रश्न का उत्तर मैंने भार्गवोपाख्यान में संक्षेप से कह दिया है लेकिन आपको अनधिकारी देखकर उसे विस्तार से पूरा नहीं कहा इसीलिए आपको स्पष्ट रूप से वह परिज्ञात नहीं हुआ यदि आप अपने से उस आत्मा को जान लेते हैं तो इस प्रश्न के उत्तर को अपने आप भली भांति जान जाएंगे इसमें कुछ भी संदेह नहीं है सज्जन शिरोम ने श्री रामचंद्र जी सिद्धांत काल में जबकि आपको आत्म हो जाएगा तब मैं प्रश्न और उत्तर का क्रम विस्तार से ही कहूंगा संसारी आत्मा को भी आत्मा जानता है क्योंकि आत्मा ने ही मालिन्या आत्मा को संसारी बनाया है वह आत्मा ही आत्म से निर्मल होकर वास्तविक पूर्ण आत्मा को प्राप्त होता है यानी तद्रुप हो जाता है श्री रामचंद्र जी आत्मा के कर्तृत्व और अकर्तृत्व का विचार भी इसी अखंड ब्रह्मज्ञान के उद्देश्य से मैंने कहा है मेरे कहने पर भी उक्त का आपको परिज्ञान नहीं हुआ अतएव आपकी वासना क्षीण नहीं हुई है ऐसा मैं संभावना करता हूँ वासनाओं से बद्ध पुरुष बद्ध है और वासनाओं का क्षय मोक्ष है आप वासनाओं का त्याग करके मोक्षार्थिता का भी त्याग कीजिए पहले विषयों द्वारा चित्त में स्थापित तिरगा योनी को देने वाली तामसी वासनाओं का त्याग करके मैत्री करुणा मुदिता मुदिता उपेक्षा रूप भावना नाम वादी निर्मल वासनाओं को स्वीकार कीजिए मैत्री आदि भावना नाम वाली निर्मल वासनाओं का भी चिन्ह मात्र से अतिरिक्त मैत्री आदि नहीं है इस ज्ञान से भीतर त्याग कर बाहर उनसे व्यवहार करते हुए भी आप जिस जिनकी की अंतकरण में सब वासना शांत हो गई संप्रज्ञान संप्रज्ञात समाधि के अभ्यास से चिन्ह मात्र ही मैं हूँ इस प्रकार के दृढ़ वासना वाले हो मन बुद्धि आदि से युक्त उक्त मैत्री आदि वासना का भी परित्याग कर आत्मा होने के कारण ही त्याग करने के अयोग्य होने से अवश्य शेष रहने वाले प्रत्येक तत्व में स्थिर विश्रांति वाले यानी असंप्रज्ञात समाधि में विश्रांत हुए आप जिस कल्पना नामक द्वैत कल्पना के मूल स्तंभ रूप अहंकार से पूर्वोक्त सब का त्याग यानी सर्वत्र अहम मम इत्यादि अभिमान का त्याग कर देते हैं उसका भी त्याग कीजिए उक्त त्याग अहंकार में भी शुद्ध चिन्मात्रित समूल उद होने से स्वयं ही हो जाता है उसमें अन्य कारण की अपेक्षा नहीं है इसीलिए अनवस्था दोष का अवसर नहीं हो सकता हे सुबुद्धे प्राण स्पंदन पूर्वक कल, कलना काल प्रकाश तिमिर आदि का एवं वासना और विषयों का उनके द्वार भूत इंद्रियो और समू, समूल अहंकार का त्याग करके आकाश के समान निर्मल एकमात्र ब्रह्मात्म अखंडाकार बुद्धि वाले होकर जो चिन्मय आप हो रहे हैं, सर्वपूजित वही परमार्थ रूप आप हो जो महामती पुरुष पूर्वोक्त सबकार उदय से परित्याग कर सब विक्षेपो के कारण भूत अभिमान से रहित होकर स्थित होता है वह मुक्त है परमेश्वर है जिसने पूर्वोक्त अभिमान अध्यास कार से परित्याग कर दिया है ऐसा उत्तम आशय वाला पुरुष समाधि और कर्म करे चाहे न करे वह मुक्त ही है जिसका मन वासना रहित हो गया हो उसे न तो नैषकर्म्य से प्रयोजन है न कर्मों से और न समाधि और जप से ही उसे प्रयोजन है मैंने शास्त्र का खूब विचार किया और बड़े भारी परिश्रम से सब विद्वानों की सम्मति से यही मोक्ष शास्त्र का रहस्य है यो निर्णय भी किया किंतु श्रुतियों में बाल्य और पांडित्य शब्दों से कहे जाने वाले श्रवण और मनन की दृढ़ता से उत्पन्न पूर्वोक्त निर्विकल्प असम समाधि के परिपाक पर्यत मुनिभाव के सिवा परम पद यानी परिनिष्ठित तत्व ज्ञान नहीं है अतः इससे वीरत होना उचित नहीं है दसो दिशाओं में घूम घूम कर सब दृश्य मैंने देखा किंतु तत्व लोग विरल ही देखे यहाँ पर जो कुछ दिखाई देता है वह इष्ट और अनिष्ट से अतिरिक्त नहीं है उससे अतिरिक्त जो विषय जो अविषय आत्मतत्व है उसके लिए कोई भी पुरुष प्रयत्न नहीं करता किंतु इष्ट और अनिष्ट के लिए ही लोग प्रयत्न करते हैं मनुष्यों के जो कोई लौकिक ग्रुह महल आदि के निर्माण कार्य है और जो वैदिक यज्ञ आदि क्रियाएं हैं वे सब एक मात्र देह के दिए हैं आत्मा के लिए उनका कोई भी उपयोग नहीं है पाताल में ब्रह्मलोक में स्वर्ग में पृथ्वी पर और अंतरिक्ष में जिन्हे चिदेक रस का परिज्ञान हो गया ऐसे विरल ही पुरुष दिखाई देते है यह है यह उपाधेय है यह इस प्रकार से उत्पन्न हुए निश्चय जिस ज्ञानी के नष्ट हो गए ऐसा पुरुष अति दुर्लभ है प्राणी चाहे चाहे में राज्य करे चाहे इंद्रपद प्राप्ति द्वारा मेघ में प्रवेश करे अथवा वरुणपद प्राप्ति द्वारा जल में प्रवेश करे पर आत्म लाभ के बिना उसे शांति नहीं मिल सकती जो महाज्ञानी सज्जन इंद्रिय रूपी शत्रुओं का दमन करने में सूर्य वीर है जन्म रूप ज्वर के नाश के लिए उन्ही महामतियों की उपासना करनी चाहिए सर्वत्र पांच भूत है छटा कुछ भी नहीं है इसीलिए कौन धीर बुद्धि पुरुष पाताल में पृथ्वी में और स्वर्ग में रति को प्राप्त होगा भाविह है की सब भौतिक पदार्थों की भूत मात्रता रूप मिथ्यात्व का बोध होने पर उनमें अनुराग का उदय ही नहीं होता युक्ति से व्यवहार कर रहे ज्ञानी का संसार गौ के खूर के समान अनायास तरने योग्य है किंतु जिसने युक्ति का दूर से परित्याग कर दिया है ऐसे अज्ञानी का संसार प्रलय के महासागर के समान दुस्तर है अपरिच्छिन्नात्मानंद की दृष्टि में ब्रह्मांड कदम गोलक गो गो के तुल्य है ब्रह्मांड कदम्ब गोलक के तुल्य है इस सारे ब्रह्मांड के प्राप्त होने पर भी वह ज्ञानी पुरुष को क्या देता है और क्या भोग करता है हे श्री रामचंद्र जी जिसके लिए अज्ञानी लोग की, लोगों की महायुद्धादि क्रियाए होती है लाखों योद्धाओं के विनाश हेतु उस राज्य सुख को मैं धिककार के योग्य समझता हूँ द्विपराध अवधि वाले महाकल्पांत रूप काल से नष्ट होने के कारण अत्यंत कोमल उस पद में भी सब प्राणियों की प्रलय का निमित्त होने के कारण मानस व्यथा का निमित्त भूत नाश होता है अतः वह पद मूढ़ो का ही स्पृहणीय है तत्वज्ञानियों का स्पृहणीय नहीं है तत्वज्ञानी आत्मा की दृष्टि से तो तीनों जगत सृष्टि आदि के सादी से तनिक भी उत्पन्न नहीं हुए क्योंकि निरोधो न निरोधोनचोत्पत्ति इत्यादि श्रुति है उन बंध्या पुत्र के समान तुच्छ तीनों जगतों के प्राप्त होने पर आत्मा का आत्मा क्या बलवान होगा जिससे कि उनमें उसका अनुराग होगा यह पृथ्वी इधर सैकड़ो पर्वतों से व्याप्त है एवं इस इस तरफ अनंत जलराशियों से व्याप्त है। पृथ्वी का शरीर ही कितना बड़ा है जिसकी जिससे कि वह सबसे त्याग, सबके त्याग से रिक्त हुए उस ज्ञानी के विशाल आशय को पूर्ण कर सके भाव यह है कि भूमि सर्वांश उपयोग में नहीं आ सकती इसीलिए भी सार्वभमी सार्व पद स्पृहनीय नहीं हो सकता पाताल और स्वर्ग सहित इस जगत में वह कार्य नहीं है जो कि आत्मज्ञानी पुरुष को अवश्य कर्तव्य हो क्योंकि सब कामनाओं की प्राप्ति से वह कृतकृत्य कुर्त है एकता प्राप्त हुए आकाश के समान सब जगह व्याप्त स्वस्थ आत्मज्ञानी आत्मनिष्ठ मन रहित पुरुष का त्रिलोकी रूपी विशाल मृग तृष्णा नदी का तट निवृत्त हुए सारे संसार से सुंदर होकर आकाश के मध्य भाग के तुल्य ही मूर्त स्वरूप वाला नहीं है यद्यपि शरीर आदि असत है फिर भी बाधित पदार्थों की अनुवृत्ति से प्रारब्ध कर्मों का नाश होने तक उसका आभास होता ही है अतएव उक्त त्रिलोकी रूपी मृगतृष्णा नदी का तट शरीर समूह रूपी कोहरे से धूसर रंग का है सभी कुल पर्वत विशाल ब्रह्म रूपी निर्मल सागर के फेन हैं, नदी समुद्र आदि जल चित सूर्य की महाप्रभा में मृगतृष्णा तृष्णा है सारी की सारी सृष्टिया आत्म तत्व रूपी महासागर की तरंगे हैं और शास्त्र दृष्टिया यानी श्रौत स्मार्त, धर्म और ब्रह्म तत्व प्रतिभास ब्रह्म रूपी मेघ की वृष्टि है यद्यपि लौकिक चाक्षुष आदि दृष्टि का प्रकाश रूप होने के कारण ब्रह्मरूपी मेघ की वृष्टि के सदृश ही है तथापि सुंदर उपजाऊ खेत में वृष्टि के समान शास्त्र दृष्टियों का ही पुरुषार्थ में उपयोग है अतएव उन्ही का उपादान किया है जब घड़े काट आदि के तुल्य चंद्रमा अग्नि और सूर्य चित्रोपकांति के प्रशसनीय हैं तो मलकन के मलकन के तुल्य पृथ्वी के धातु उसकी अपेक्षा, अपेक्षा करते हैं इसमें कहना ही क्या है भाव यह है कि जब निर्मल आदित्य आदि भी उसके प्रकाश की अपेक्षा करते हैं, तब अत्यंत मलिन होने के कारण मल कण के सदृश पार्थिव आदि धातु अपने प्रकाश के लिए उसकी अपेक्षा करते हैं। इसमें कहना ही क्या है देह रूप से जो परिचिन्न होता है या अनुभूत होता है या नष्ट होता है ऐसे आत्मा आत्मा वाले पुरुष नर और असुर, जो संसार रूपी वन में विहार करने वाले तथा काम भोग रूप तृष्णों तृणों के ग्रास में मृग के समान हैं, आनंद पूर्वक विहार करते हैं ब्रह्मा द्वारा जगत के नर सूर और आसूर आदि के शरीर नादि संसार रूपी महावन में जर्जर जर हुए जीवों के पर्याय क्रम से बंधन के लिए रक्त और मांस के पिंजरे बनाए गए हैं हड्डी के टुकड़े ही उनके अर्गल हैं और सिर ही उनके ऊपर के ढकने हैं और नशे ही लोह की सिकड़िया हैं। इस प्रकार संसार रूपी देह के विवेक से शून्य वन पंक्तियों की मृग रूपी मांस की पुतलिया जिनके अंदर जीव प्रविष्ट है अपनी अपनी मूढ़ बुद्धियों के भोग रूप किसलो के ग्रास के विनोद करने के लिए भूमि रूप नगर संचार में ब्रह्मा द्वारा नियोजित है सर्व त्यागी पूर्वोक्त महामति वाला तत्वज्ञ पुरुष तनिक भी इस प्रकार का नहीं है जैसे पर्वत मंद वायु से विचलित नहीं होता वैसे ही भोगों के समूह से तत्वज्ञानी विचलित नहीं होता श्री रामचंद्र जी जिसमें चंद्र और सूर्य के संचार का प्रदेश आकाश विपुल होता हुआ भी पृथ्वी के चित्र के समान अल्प रूप से भी स्थित नहीं है उस महान पद में ज्ञानी स्थित होता है भाव यह है कि उस उस प्रकार के महापद में स्थित हुए ज्ञानी की आकाश के मध्य के देश से परिच्छन्न पदों में कैसे लगन हो सकती है जिस तत्वविद्ता के चित से ब्रह्मादि लोकपाल प्रकाश वाले होकर एवं चक्षु द्वारा बाहर और बुद्धि द्वारा भीतर सम्यक व्यवहार के उचित बोध वाले होकर अज्ञानी समुद्र में मग्न हो अपने आत्मा को अशरीर समझते हुए भी मूढ़ होकर अज्ञ जन की तरह देहात्म भाव से शरीरों की रक्षा करते हैं। तत्वज्ञ पुरुष को वैराग्य के दुढ़ होने के कारण भोग वासना का क्षय होने से जिसका अंतकरण शुद्ध है लोकपालों के भोग के योग्य भी त्रैलोक्य राज जगत के भाव पुनः पुनः होने पर भी ऐसे रंजित नहीं करते जैसे कि आकाश को मेघ रंजित नहीं करते जैसे भगवती पार्वती जी के नृत्य की इच्छा करने वाले भगवान शंकर को नाचते हुए बंदर अनुरंजित नहीं करते वैसे ही कोई भी जगत के पदार्थ तत्वज्ञ पुरुष को अनुरंजित नहीं करते जैसे घड़े से बाहर रहने की अवस्था में रत्न के भीतर दिखाई दे रही स्तंभ दीवार आदि के प्रतिबिंब की शोभा घड़े में स्थित रत्न को अनुरंजित नहीं करती वैसे ही ये कोई भी पदार्थ तत्वज्ञ पुरुष को अनुरंजित नहीं करते जैसे राजहंस बगुल के खाने योग्य गंदे शे के टुकड़ों में रति को प्राप्त नहीं होते वैसे ही तत्वज्ञानी भी ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त जगत के वैभव का समय की दृष्टि से अति दुर्भेद्य होने के कारण वज्र के तुल्य विवेकी की दृष्टि से जल विलासों में उन्नत तरंग द्वारा अपने अग्रभाग में किए गए चंद्र के प्रतिबिम्ब के तुल्य अनिर्वचनीय और अस्थिर एवं तत्वज्ञानी की दृष्टि से अति तुच्छ जानकर अज्ञ के समान उनके अभिष्ट सुखों में अति लालसा पूर्ण अनुराग को प्राप्त नहीं होते सत्तावनवासर्ग समाप्त